नूतन ोपबू बीलातांडवपंडिताजलधर गोपवधुकुचौराय कृष्णाय नमः संसार महिरुभस्य बीजा शंकर शंकराचार्यं केशवमं वादरायण सूत्र भाष्य वंदे भगवत ईश्वर गुराज मूर्तिभागिने व्योमेहाय दक्षिणा मूर्त नमः शे शांति शांति शांति शांपकत्व इसका लक्षण क्या है जैसे बन्हर धूम व्यापकत्व बन्हर धूम व्यापकत्व किम समय आगो आगो तो, ये न्याय में है तर्क संग्रह में इसको याद रखना ये भी व्यापक है धुमो व्यापक तुम बनेर धुमो व्यापक तुम कहीं भी धुओं व्यापक तो हो अब खाली धुमो हटा देना है शब्द कहेंगे कि कार्य समान अधिकरण कहे व्यापक समान अधिकरण कहे कहे अच्छा कल हम लोग देख रहे थे यत्र चती अपनी मंगल समाप्तिर न दृश्य तत्र तथा बलबत्तर व विघ्न तो बलबत्तर के लिए टीका में कहा गया कि बलबत्तर में जाती रहेगी बलबत्तरत्व तो वैजात्यम तो जब बलबत्तर और विघ्न भी प्रचुर मंगल से निवारण होता है आगे पंक्ति में कहा तो इसलिए अगर हम बलवत्तरत्व का अर्थ कहेंगे मंगल अनाश्य फिर आगे पंक्ति नहीं घटेगा तो इसलिए कहना पड़ेगा कि क्योंकि प्रचुर मंगल से बलवत्तर विघ्न का भी नाश हो जाता है अर्थात जो बलवत्तर हुआ ये न्यून मंगल से अनाश्यम अर्थात ये कितना भी मंगल करने से अनाश्य होगा ऐसा होगा नहीं तब तो फिर विघ्न ध्वंस होगा ही नहीं न्यून मंगल अनाश्यम अनाश्य, अनाश्य प्रारब्ब तुम ऐसा उसका लक्षण मतलब एक विशेषण दे देंगे की न्यून मंगल अनाश्य प्रारब्ध इस प्रकार की करती अच्छा आगे दिनोक में ननु तथापि पूर्व पक्ष कह रहे हैं ठीक है आप जन्मांतरीय मंगल ये स्वीकार करके ग्रंथ समाप्ति अगर कल्पना करते हैं ननु तथापि कादंबरिया विघ्न ध्वंसो माँ जायताम कादम्बरिया ग्रंथ में विघ्न ध्वंस नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ वहाुर मंगल नहीं रहा तो ठीक है विघ्न ध्वंस न हो किंतु समाप्ति ही परंग जाए समाप्ति किंतु हो जाए विघ्न ध्वंस न हो किंतु समाप्ति हो जाए तो क्यों हेतु कहता है मंगल रूप हेतु हो सत्वा मंगल से समाप्ति हो जाएगा तो क्योंकि ये जो प्राचीन लोग ये कहते हैं कि मंगल समाप्ति के प्रति कारण नब्बे लोग कहते हैं कि मंगल से विघ्न ध्वंस होगा तो अभी प्राचीन को कह रहे हैं अगर आप लोग कहते हैं कि मंगला समाप्ति के प्रति कारण है तब कादम्बरी आदि ग्रंथ में मंगल है समाप्ति हो जाना चाहिए ये विघ्न ध्वंसों को रहने दीजिए तो वो नहीं हुआ प्रचुर नहीं हुआ मंगल इसलिए बलवोत्तर विघ्न था उसका ध्वंस नहीं हुआ वो नहीं होने दीजिए उनका अर्थात नब्बे लोग प्राचीन के ऊपर ये दोष ला रहे हैं इतिहास कह रहे कि विघ्न ध्वंसत मंगल इति द्वारा प्राञ्चः प्राच हैंस मंगल का द्वार है द्वार अर्थात तो व्यापार है तो व्यापार अगर नहीं रहेगा केवल कारण रहेगा कुठार रहेगा व्यापार उद्यमन निपातन नहीं रहेगा छिदी रूप क्रिया हो जाएगी नहीं होगा इसलिए मंगल का द्वार क्या हो जाएगा विघ्नध्वंस तो द्वार अर्थात तो व्यापार जहाँ व्यापार नहीं रहेगा वहाँ कार्य भी नहीं होगा तो यहाँ कार्य क्या है समाप्ति अगर विघ्न ध्वंस नहीं होगा तो कार्य समाप्ति भी ये नहीं हो जाएगा विघ्नध्वंस तो इति आहुहु प्राञ्च प्राञ्च प्रांच आहुहु आहु कहने का अर्थ अस्वरस अस्वरस अर्थात ऐसे नवीन लोग कहते हैं नवीन अभी कहते हैं कि इस प्रकार के प्राचीन लोग कहते हैं कि ये मंगला का द्वार हो जाता है विघ्न ध्वंस उससे आगे समाप्ति होती है इस प्रकार कहते हैं आगे दिनकरी में तथा चौजन्य विघ्न ध्वंस वत्व संबंधे न मंगलाभाव न समाप्तिरिति भाव कादंबरी आदि ग्रंथ में ये मंगल रहने पर भी समाप्ति नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ कहते हैं कि विघ्न ध्वंसो वहां व्यापार है द्वार है जिस संबंध से ये मंगलों को रहना चाहिए था उस संबंध से मंगलो नहीं रहा मंगलो तो किया ग्रंथकार ने किंतु जिस संबंध से रहना चाहिए वो संबंध से नहीं रहा मंगलो किस संबंध से रहना चाहिए कहते हैं स्वजन्य विघ्न ध्वंस स्वजन्य विघ्न ध्वंस स्व से किसको लिया जा सकता है मंगल <मार्णार>। मंगल जन्य विघ्न ध्वंस विघ्न अर्थात अधर्म अधर्म रहता है आत्मा में आत्मार्णार। आत्मार्णार। तो अधर्म का ध्वंस कहाँ रहेगा आत्मा में तो मंगल जन्य विघ्न ध्वंस ये कहाँ रहेगा आत्मा में ध्वसवान कौन हो जाएगा आत्मा आत्मा में क्या धर्म रहेगा स्वजन्य विघ्न ध्वंस आत्मा में रहेगा ध्वस स्वजन्य विघ्न ध्वसवान कौन होगा आत्मा में क्या धर्म आएगा स्वजन्यजन्य विघ्न ध्वंसवान कौन हुआ आत्मा आत्मा में क्या धर्म रह जाएगा स्वपद से मंगल तो जन्य विघ्न ध्वंस बत्व संबंध से अगर विघ्न ध्वंस नहीं होगा तो फिर जन्य विघ्न ध्वंस वान आत्मा हो जाएगा नहीं होगा तो फिर आत्मा में मंगल और जन्य विघ्न ध्वंस बत्व संबंध से आ पाएगा अगर विघ्न ध्वंस नहीं होगा तो इस संबंध से जन्य विघ्न ध्वंस वत्व संबंध से, से मंगल नहीं रहेगा कहा नहीं रहेगा आत्मा में मंगलाभाव न समाप्ति समाप्ति ग्रंथ समाप्ति नहीं होगा ऐसे ये प्राचीन लोग कहते हैं आहु इति अस्वरस उद्भावनम नव्य लोग ऐसे अस्वरस दिखाते हैं कहते हैं ये प्राचीन लोग ऐसा कहते हैं आहुर अस्वरस उद्भावनम तद बीजम तु उसका कारण क्या है कहते विघ्न ध्वंस द्वारा नवे लोग कह रहे हैं क्यों ये लोग अस्वरस कह रहे हैं कहते हैं हमको ये बात अर्थात पसंद नहीं है हम ये बात स्वीकार नहीं करते क्यों तद बीजम अर्थात उनका अस्वरस का बीज अस्वरस अमत ये हमारा मत नहीं है उसका बीजम कारण विघ्नध्वंस द्वारा मंगल से हेतुत्व विघ्न ध्वंस द्वारा विघ्न ध्वंस को ये प्राचीन लोग कहते हैं कि हम व्यापार मानेंगे द्वार मानेंगे तो विघ्न ध्वंस द्वारा मंगल से हेतुत्व न संभवती कारण कहते नास्तिक ग्रंथ समाप्त व्यभिचार नास्तिक ग्रंथ में मंगल तो दिखता नहीं तो इसलिए मंगल से विघ्नध्वंस होकर के ग्रंथ समाप्ति हुआ ऐसे तो यहाँ व्यभिचार है ये नब्बे लोग इस प्रकार के कहते हैं Uh, इसके ऊपर आगे विचार और लाएंगे अभी बीच में प्राचीन लोग कहते हैं नवे लोग इस प्रकार कह दिए नास्तिक ग्रंथ में मंगल करने से विघ्न ध्वंस होना चाहिए किंतु नास्तिक ग्रंथ में वो मंगल किया है क्या नहीं, जाएगे। नहीं, जाएगे। नहीं किया नहीं किया तो उसका विघ्न ध्वंस हुआ है क्या नहीं हुआ है क्योंकि मंगल तो नहीं किया मंगल नहीं करने से विघ्न ध्वंस नहीं हुआ किंतु समाप्ति हुआ तो हुआ तो फिर कैसे कहेंगे कि विघ्न ध्वंस होकर के समाप्ति होता है उसका तो मंगल ही नहीं है विघ्नदों से कहाँ से आप कल्पना करेंगे बीच में वो कहा था अदृश्य से हो जाएगा भोग से हो जाएगा ये सब कल्पना में कोई कारण नहीं है कहा जाएगा आगे और थोड़ा विचार और दिखाएगा मतलब यहां जो नव्य प्राचीन का बात को खंडन कर दिया इसके लिए आगे हेतु दिखाएगा तो बीच में प्राचीन वाले कुछ कहते हैं नव्य कह दिया कि मंगल और समाप्ति के बीच में कार्य कारण भाव निश्चय नहीं होगा क्योंकि नास्तिक ग्रंथ में वे दिखता है प्राचीन लोग कहते हैं जन्मांतरीय मंगलों को कल्पना करेंगे तो जन्मांतरिय मंगल कल्पना करेंगे और जन्मांतरीय मंगल कारण होगा किसके प्रति समाप्ति के प्रति कार्य कारण समानाधिकरण होना चाहिए अभी आप मंगल और पूर्व जन्म शरीर में हुआ समाप्ति इस जन्म ये शरीर में हो रहा है तो ये मंगल और समाप्ति ये दोनों का बीच में प्राचीन लोगों को कार्य कारण भाव समान अधिकरण दिखाना पड़ेगा तो एक पूर्व शरीर में हुआ है कि इस शरीर में हो रहा है तो अभी ये समान अधिकरण दिखाना पड़ेगा उसके लिए प्राचीन लोग समान अधिकरण दिखा रहे हैं किसका किसका बीच में समान दिखाएंगे मंगल और समाप्ति का बीच में तभी मंगल और समाप्ति को एक ही अधिकरण में रखेंगे इसके लिए प्राचीन लोग तीन प्रकार की समाधान देते हैं एक है कि मंगल और समाप्ति दोनों को पूर्व शरीर में रखेंगे मंगल और समाप्ति को इस शरीर में रखेंगे और मंगल और समाप्ति को आत्मा में रखेंगे इस प्रकार के तीन वो अधिकरण दिखाएंगे तो तीन अधिकरण दिखाएंगे तब तो ये अधिकरण हो गया इस अधिकरण में मंगल भी रहेगा इस अधिकरण में समाप्ति भी रहेगा तो ये अधिकरण एक बार पूर्व शरीर एक बार यह जन्म शरीर यह तो शरीर और एक बार आत्मा ऐसे होगा तभी तो अधिकरण पूर्व शरीर में आप मंगलों को भी रखेंगे और समाप्ति को भी रखेंगे इसके लिए सब संबंध कहना पड़ेगा फिर यह शरीर में भी मंगलों को रखेंगे समाप्ति को रखेंगे ये भी संबंध कहना पड़ेगा और आत्मा में भी दोनों को रखेंगे ये भी सब संबंध कहना पड़ेगा इसी प्रकार की तीन अधिकरण में दो को रखेंगे तो कितना संबंध कहना पड़ेगा छह संबंध कहना पड़ेगा अभी प्राचीन लोग वो संबंध कह रहे हैं टीका में देखिए न स्वजनक विघ्ने प्रतिक्रिया है ना? उसके आगे देखिए अत्र स्व जनक विघ्न ध्वंस उत्पत्ति अवच्छेदकता संबंध ये एक संबंध हुआ इसके ऊपर आप कथवा ए लिख दे सकते हैं आगे और, और सब संबंध दिखा रहे हैं ये संबंध है ना समाप्ति प्रति मंगल से हेतुत्व कह दिया तो समाप्ति के प्रति मंगल हेतु हो जाएगा और समाप्ति ये संबंध से रहेगा स्व जनक विघ्न ध्वंस उत्पत्ति अवच्छेदकता संबंध है नाप्ति तो रहेगा ये रहे एक हुआ दूसरा देखिए फिर समाप्ति प्रति स्वजन्य विघ्न ध्वंस अवच्छेदकता संबंधेन मंगलस्य हेतुत्व अभी समाप्ति प्रति स्वजन्य विघ्न ध्वंस अवच्छेदे न मंगल से अभी ये दूसरा संबंध हुआ स्वजन्य विघ्न ध्वंस अवच्छेदकता संबंध इसके ऊपर आप ख अथवा वी लिख दे सकते हैं ये दूसरा संबंध हुआ और तीसरा संबंध स्व प्रतियोगी चरम वर्णानुकूल कृतिमत्व संबंधे न समाप्ति प्रति तो ये हो गया तीसरा संबंध स्व प्रतियोगी चरम वर्णानुकूल कृतिमत्व ये इसको गथवा सी ऐसे लिख सकते हैं ये तृतीय संबंध हुआ समाप्तिम प्रति आश्रयता संबंध न मंगल से ये तीन संबंध हुआ अभी प्रथम संबंध दे रहे हैं कि स्वजनक विघ्न ध्वंस उत्पत्ति अवच्छेदकता संबंधे न समाप्ति प्रति तो ये संबंध से किसको रख रहे हैं समाप्ति को रख रहे हैं तो प्रथम अगर एक चित्र बनाएंगे नीचे अधिकरण हो जाएगा पूर्व जन्म शरीर उसके ऊपर समाप्ति को रखेंगे मंगलों को रखेंगे तो अभी पूर्व जन्म शरीर में आप रखे समाप्ति को पूर्व जन्म शरीर में समाप्ति को रखेंगे उसके लिए संबंध दे दिया जो कौ लिखे थे अभी उसमें मंगल अभी रहेगा समाप्ति तो ये संबंध कह दिए मंगल अभी रहेगा मंगल के लिए, लिए संबंध लिख सकते हैं कि अवच्छेदकता संबंध वो आगे नीचे में दे रहा है देखिए दो पंक्ति नीचे दिया है प्रथम कल्पे दिया है ना प्रथम कल्पे कारण कारण कौन होता है यहाँ मंगल प्रथम कल्पन तो हम समाप्ति को रख दिए स्व जनक विघ्न ध्वंस उत्पत्ति अवच्छेद का समाप्ति को रख दिए अच्छा आप लोगों का पुस्तक अलग तो प्रथम कल्प में कार्यता अवच्छेद का तो दे दिया था ऊपर में को अभी कारणता अवच्छेद को हो गया कारणता अवच्छेद का संबंध और द्वितीय कल्प में कार्यता अवच्छेद का संबंध केवल अवच्छेद अर्थात प्रथम जो पूर्व जन्म शरीर में हम समाप्ति रूप का कार्य <coughs> को रख रहे हैं वहां कारणता अवच्छेद का संबंध अर्थात कारण हो गया मंगल मंगल को रखेंगे अवच्छेदकता संबंध से तो प्रथम कल्प हो गया अधिकरण कौन हो जाएगा कौन सा शरीर है? पूर्व जन्म शरीर वहाँ कारण कौन होगा मंगल उसको किस संबंध से रखेंगे अवच्छेदकता संबंध न कार्य कौन हुआ समाप्ति उसको किस संबंध से रख रहे हैं स्वजनक विघ्न ध्वंस उत्पत्ति अवच्छेदकता संबंध न इसको ये सब पंक्ति आगे घटाएंगे पहले हम लोग चित्र तैयार कर ले ये हो गया पूर्व जन्म शरीर में जब हम रख रहे हैं। तो द्वितीय कल्प में कहते हैं कि यह जन्म शरीर में रखेंगे यह जन्म शरीर में मंगल भी रहेगा और समाप्ति भी रहेगा तो यह जन्म शरीर में मंगलों को कैसे रखेंगे कह दिया था स्वजन्य विघ्न ध्वंस अवच्छेदकता संबंध न मंगल हेतु होता है तो मंगल हो गया कारण तो कारण था संबंध क्या हो गया यह हो गया और इस कल्प में तो कार्य का का का का हो गया समाप्ति समाप्ति को किस संबंध से रखेंगे दे दिया नीचे प्रथम कल्पे पर कारणता अवच्छेद का संबंध द्वितीय कल्पे कार्यता अवच्छेद का संबंध कार्य कौन है समाप्ति कार्यता अवच्छेद का संबंध हो गया अवच्छेदकता अर्थात समाप्ति अवच्छेदकता संबंध से रहेगा द्वितीय कल्प में द्वितीय कल्प में जन्य विघ्न ध्वंस अवच्छेद स्वजन्य स्वपद से मंगल मंगल जन्य तो हम अभी मंगल को इस संबंध से रख रहे हैं मंगल को रख रहे हैं तो मंगल को अर्थात ये कारणता अवच्छेद का अवच्छे संबंध हो जाएगा द्वितीय कल्प में कार्यता अवच्छेद का संबंध क्या हो जाएगा कार्यता अवच्छेद का संबंध द्वितीय कल्प में संबंध कौन होगा हाँ, अवच्छेदकता संबंध से तो द्वितीय कल्प में दख, कार्यता अवच्छेद कार्यता अवच्छेद संबंध हो जाएगा अवच्छेदकता प्रथम कल्प में कारणता अवच्छेद का संबंध क्या था अवच्छेदकता ये कुछ उल्टा पुल्टा आप लोग लिख देते हैं क्या प्रथम कल्प में कारण कौन था मंगल कारणता अवच्छेद कारणता अवच्छेद कारणता अवच्छेद सम्बंध अवच्छेदकता देखिए प्रथम कल्प में हम पूर्व जन्म शरीर में रख रहे हैं, मंगल को भी रख रहे हैं और समाप्ति को भी रख रहे हैं समाप्ति क्या संबंध से रहा स्वजनक विघ्न ध्वस उत्पत्ति अवच्छेद संबंध है ना? न तो कौन रह रहा है ये समाप्ति कार्य है कारण है कार्य है तो ये जो संबंध दे दिया स्वजनक सब कार्यता अवच्छेद का संबंध है ना कारणता अवच्छेद का संबंध है कार्यता अवच्छेद क्यों हम कार्य को इस संबंध से रख रहे हैं ये कार्यता अवच्छेद का संबंध हुआ तो वहां कारणता अवच्छेद का संबंध कौन हो रहा है अवच्छेदकता ये स्पष्ट हुआ ना पूर्व जन्म शरीर में कारण कारण हो गया मंगल और कार्य हो गया समाप्ति तो मंगल रहता है अवच्छेदकता संबंध है न और कार्य जो समाप्ति रहता है सु जनक विघ्न ध्वंस उत्पत्ति अवच्छेदकता संबंध है न ऐसे द्वितीय कल्प में यह जन्म शरीर में रखेंगे यह जन्म शरीर में कार्य जो समाप्ति वो किस समय से रह जाएगा कार्यता अवच्छेद संबंध क्या होगा अवच्छेदकता और यहाँ कारण था अवच्छेद का जन्य विघ्न ध्वंस अवच्छेद ये हुआ और तृतीय कल्प में तृतीय कल्प में आत्मा में रखेंगे देखिए जहां हम ग लिखे थे अथवा सी लिखे थे स्व प्रतियोगी चरम वर्ण अनुकूल कृत्रिमत्व संबंध है न समाप्ति प्रति इस समझ से कौन रहेगा शुण। समाप्ति शुण। रहेगा क्योंकि समाप्ति प्रति कहते हैं ये समं से समाप्ति रहेगा देखिए स्व प्रतियोगी चरम वर्ण ये स्व से किसको लिया जाएगा जिसको प्रतियोगी चरम वर्ण हो जाएगा समाप्ति तो स्व प्रतियोगी चरम वर्ण चरम वर्ण उच्चारण करने के लिए अनुकूल कृति करेंगे ग्रंथ का तो स्व प्रतियोगी चरम वर्ण अनुकूल कृति मत्वम कहां रहेगा आत्मा में ग्रंथकार का आत्मा में रह जाएगा तो स्व पद से किसको लिए समाप्ति तो समाप्ति इस संबंध से जाकर के आत्मा में रहेगा समाप्ति कार्य है ना कारण है कार्य है तो ये संबंध कार्यता अवच्छेद का संबंध होगा ना कारणता अवच्छेद का संबंध होगा कार्यता अवच्छेद का संबंध होगा क्योंकि इस संबंध से कार्य रहता है तो ये कार्यता अवच्छेद का संबंध हुआ। और कारणता अवच्छेद का कारण कौन है मंगल मंगलों को भी रखना पड़ेगा इसके लिए दे दिए आश्रयता संबंध है न आगे दिए हैं आश्रयता संबंध है अच्छा वही दे दिया था स्व प्रतियोगी चरम बरणा अनुकूल कृतिमत्व संबंध समाप्तिम प्रति आश्रयता संबंध न मंगल से हेतुत्व आश्रयता संबंध ने मंगल कहा था? ये आश्रयता संबंध क्या है देखिए ऊपर में दिया था जो दिनकर में विघ्न ध्वंस विघ्न ध्वंस स्थिति प्रतीक दिया था ना उसके आगे दिया था आज यहाँ से पर... तथा च स्वजन्य विघ्न ध्वंस वत्व संबंध न मंगल आत्मा में रहा तो ये हो गया आश्रयता संबंध मंगल ये संबंध से आत्मा में रहता है तो स्वजन्य विघ्न ध्वंस बत्व ये हो गया आश्रयता संबंध इस संबंध से मंगल रहता है तो यहाँ जो नीचे आश्रयता संबंध दिया है वहाँ अब जो चिन्ह देंगे तिटा बीटा अल्फागाम ऊपर में जो स्वजन्य विघ्न ध्वंस वत्व संबंध दिया है वहाँ वही चिन्ह कर दीजिए ताकि आश्रयता का अर्थ हो जाएगा वो ऊपर में जो था स्वजन्य विघ्न ध्वंस बत्व यहां स्व पद से ले रहे मंगल तो मंगल ये संबंध से जाकर के आत्मा में रह जाएगा रह जाएगा क्योंकि ध्वंसवान आत्मा हुआ अदृष्ट ध्वंसवान आत्मा हुआ ध्वंस तो बत्तो महात्मा में आ गया तो अच्छा स्व दिनकर में ऐसा दिया है हाँ ठीक है जन्य विघ्न ध्वस कहे ध्वंस बत्व कहे एक ही बात है।, है गंधा गंधा बत्वा चलेगा अच्छा अभी ये तीन प्रकार की ये दिखाए अभी प्रथम कोटिका देखिए जो स्व जनक विघ्न ध्वंस उत्पत्ति अवच्छेदकता संबंध है न समाप्ति को हम रख रहे हैं कार्य को रख रहे हैं है। ये कार्यता अवच्छेद का संबंध हो रहा है स्व जनक विघ्न ध्वंस ये स्व से किसको लेंगे जिसका जनक हो जाएगा विघ्न ध्वंस स्व जनक विघ्न ध्वंस किस जनक विघ्न ध्वंस होगा समाप्ति का इसलिए स्व पद से किसको लेंगे समाप्ति एक नंबर टिप्पणी दे दिया कैसे मंगल का जनक विघ्न ध्वंस पंक्ति क्या है स्वजनक स्वजनक विघ्न ध्वंस स्वस्थ जनक विघ्न ध्वंस विघ्न ध्वंस स्वस्थ जनक स्व किसको होगा विघ्न ध्वंस किस जनक होगा समाप्ति का होगा हो। इसमें स... संदेह हो जाता है विघ्नध्वंस जा। किसका जनक होगा तो वही स्व प्रद से समाप्ति लेंगे सो जनक विघ्न ध्वंस जनक विघ्नध्वंस तो सो का जनक किसका जनक विघ्न ध्वंस हो जाएगा समाप्ति तो इसलिए सो से समाप्ति लेंगे क्योंकि हम इस पक्ष में समाप्ति को रख रहे हैं पूर्व जन्मे समाप्ति तो हुई नहीं है। अभी देखिए इसलिए आगे उत्पत्ति उत्पत्ति शब्द दिया कहते हैं कि स्वजनक विघ्न ध्वंस अभी समाप्ति तो इस जन्म में हो रहा है तो समाप्ति होने के लिए विघ्न ध्वंस चाहिए नहीं चाहिए चाहिए इसलिए विघ्न ध्वंस जन्य समाप्ति होगा तो विघ्न ध्वंस जनक होगा ये किस जन्म में होगा वो अलग बात है किन्तु विघ्न ध्वंस का जनक समाप्ति विघ्न ध्वंस का जन्य अर्थात समाप्ति का जनक विघ्न ध्वंस ये तो होगा अच्छा तो स्व जनक अर्थात समाप्ति का जनक विघ्न ध्वंस अभी ये विघ्न ध्वंस आत्मा में रहा समाप्ति ये शरीर में हो रहा है और अभी हम समाप्ति को लेकर के पूर्व शरीर में रखने के लिए चल रहे हैं तो इसलिए कह रहा है कि स्वजनक विघ्न ध्वंस ये विघ्न ध्वंस किससे हुआ मंगल से हुआ मंगल किस शरीर में क्या था पूर्व शरीर तो में तो अभी जिस समय में मंगलाचरण करेगा उस समय में विघ्न ध्वंस होगा तो होने से कहते हैं सोजन्य विघ्न ध्वंस का उत्पत्ति विघ्न ध्वंस कहाँ उत्पत्ति होगा विघ्न ध्वंस रहेगा कहाँ कहाँ उत्पन्न मतलब रहेगा वो आत्मा में तो ये जो पूर्व मतलब आत्मा में उत्पन्न हुआ किस शरीर अवच्छेदन है ना पूर्व शरीर अवच्छेदन हुआ पूर्व शरीर अवच्छेदन इसलिए कहते हैं स्वजनक विघ्न ध्वंस उत्पत्ति का अवच्छेदक अर्थात किस शरीर रहने का समय में आत्मा में वो विघ्न ध्वंस उत्पन्न हुआ पूर्व शरीर तो इसलिए अवच्छेदक कौन हो गया पूर्व शरीर तो पूर्व शरीर में स्वजनक विघ्न ध्वंस उत्पत्ति अवच्छेदकता यह आएगा स्वजनक स्वपद से समाप्ति जनक कौन हो जाएगा विघ्न ध्वंस से क्या हो जाएगा सो से जनका। सो जनका से समाप्ति जनक सो सो जनक विघ्न ध्वंस हो गया तो उसका उत्पत्ति का अवच्छेदक उत्पत्ति कहा होगा आत्मा में उत्पत्ति का अवच्छेदक कौन होगा कौन सा शरीर पूर्व शरीर अभी पूर्व शरीर क्या हो जाएगा स्वजनक विघ्न ध्वंस उत्पत्ति कौन हुआ पूर्व शरीर पूर्व शरीर में क्या रहेगा अवच्छेदकता स्व जनक विघ्न ध्वंस उत्पत्ति अवच्छेदकता ये कहाँ रहा पूर्व शरीर में रहा उसका घटक स्व है ये स्व कौन है अभी समाप्ति जाकर के पूर्व शरीर में रह गया और वहां मंगल भी रहा तो मंगलों को हम कह दिए कि अवच्छेदकता संबंध से रख दिया वहां अवच्छेदकता संबंध से मंगलों को रख दिए कहाँ रख दिए मंगलों को पूर्व शरीर में रख दिए तो पूर्व शरीर में अवच्छेदकता रहा तो अवच्छेद को कौन हुआ अवच्छेदकता पूर्व शरीर में रहा अवच्छेद को कौन होगा पूर्व शरीर होगा तो पूर्व शरीर अवच्छेद को होगा अभी किसका अवच्छेदक होगा कह तो मंगल को रख रहे हैं मंगल किस मन से रह रहा है कहा था दिनकरी में स्वजन्य विघ्न ध्वंस बत्वम आप लोगों का क्या है स्वजन्य विघ्नध्वंस स्वजन्य विघ्न ध्वंस कहाँ रहेगा आत्मा में जो रहेगा आत्मा व्यापक है तो किंतु शरीर वहां अवच्छेदक बनेगा इसलिए जब हम अवच्छेदकता संबंध से मंगलों को रख देते हैं इसका वास्तव अर्थ हो गया स्वजन्य विघ्न ध्वंस अवच्छेदकता तो अवच्छेदक शरीर किसका अवच्छेदक बनता है कहते हैं विघ्न ध्वंस का विघ्न ध्वंस कहाँ रहेगा आत्मा में कहते हैं आत्मा तो व्यापक है कितने व्यापक आत्मा का अवच्छेदक हो गया वो पूर्व जन्म शरीर उसी में ही वो रहेगा क्या मंगल मंगल दिनकरी में दिया था स्वजन्य विघ्न ध्वंस संबंध ना आत्मा में रहेगा दिनकरी में है ना, ना दिनकरी में अब राम रुद्री नहीं इस संबंध से मंगल आत्मा में रहेगा स्वजन्य विघ्न ध्वंस विघ्न ध्वंस आत्मा में होगा ना तो अभी स्वजन्य विघ्न से मंगल मंगल आत्मा में रह गया तो मंगल जो आत्मा में रहा आत्मा व्यापक है उसका सर्वत्र तो नहीं रहेगा उसका एक अवच्छेदक कहेंगे वो अवच्छेद कौन हो जाएगा कह पूर्व शरीर इसलिए जो हम वहाँ कारण मंगलों को पूर्व शरीर में रखते है अवच्छेदकता संबंध से किसका अवच्छेदक होता है कहते हैं स्वजन्य विघ्न ध्वंस का अवच्छेद होता है ये हम लोग का पुस्तक में स्वजन्य विघ्न ध्वंस बत्व दिया है तो स्वजन्य विघ्न ध्वंस बत्व कहे स्वजन्य विघ्न ध्वंस कहे एक ही बात है इसका अवच्छेद हो गया पूर्व शरीर उसमें रह जाएगा स्वजन्य विघ्न ध्वंस अवच्छेद इस संबंध से कौन रहेगा मंगल कहाँ रह जाएगा पूर्व शरीर में रहेगा ये हुआ प्रथम कल्प हुआ तो ये कठिन प्रश्न सब कहा ले आते हैं अच्छा ठीक है चलिए ठीक है अगर विचार हो रहा है तो ठीक है अभी कहते हैं कि ये मंगल कहाँ वास्तविक है कहेंगे आत्मा में है और उसका अवच्छेद तो कि किसको बना देते हैं हम शरीर को पूर्व शरीर को बोलते हैं। तो कहते हैं कि शरीरा अवच्छिन्न आत्मनी मंगल इस प्रकार कहते हैं तो खाली कहेंगे आत्मनी क्या व्यापक ही आत्मनि मंगलम बर्त थे खोलू न कहेंगे शरीर अवच्छ शरीर अवच्छिन्ने आत्मनि ये भी सप्तमी है और आत्मनी ये भी सप्तमी है अभी अधिकरण कौन बनेगा तो इसलिए कहते हैं कि वृक्षे शाखायाम कपि संयोग तो वृक्षे शाखायाम कहने से कपि संयोग कहाँ है कहते हैं वृक्ष में अवच्छेद कौन है शाखा दोनों में सप्तमी है कहते हैं वृक्षे शाखायाम कहने से तो शाखा हो गया यहाँ के अवच्छेद का इसी प्रकार कि यहाँ तो हम कहेंगे कि आत्मनी शरीरे मंगलम इस प्रकार कह देंगे तो यहाँ शरीर अवच्छेद को माना जाता है इस प्रकार थोड़ा यहाँ विपरीत आएगा विचार और अधिक आगे नहीं जाएंगे अभी प्रथम कल्प है न सो जनक विघ्न ध्वंस कारण नहीं स्वन्य विघ्न ध्वंस अपचेद का संबंध है न मंगल से अच्छा वहाँ कारण था कहता समाप्ति के लिए समाप्ति के प्रति दीचे। दीचे। ना समाप्तिम प्रति अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है समाप्ति प्रति ना समाप्ति कार्य है समाप्ति तो वो वो संबंध संबंध रहेगा रहेगा मंगल की से हाँ कारण था अवच्छेद का क्योंकि मंगल कारण है मंगल, मंगल में रहेगा कारणता तो कारणता था अवच्छेद का संबंध है कारणता अवच्छेद का तो संबंध यहाँ क्या है कहते हैं स्वजन्य विघ्न ध्वंस अवचेदेद का संबंध होता तो रहेगा वो तो स्वाभाविक है वो तो सामान्य रूप से कहता तो कारण था अवच्छेद का संबंध हो गया स्वजन्य विघ्न ध्वंस अवच्छेद अच्छा ये हो गया प्रथम कोटि इसमें हम कार्य कारण दोनों को कहा रख दिए पूर्व शरीर में रख दिए अभी कारण हो गया मंगल उसको किस समय से रख रहे हैं जन्य स्वजन्य ध्वंस अव स्वजन्य विघ्न ध्वंस अवच्छेद इतने समझ से मंगलों को रख देते हैं क्योंकि वहाँ उत्पत्ति कहने का जरूरत नहीं वो तो पूर्व शरीर में रख रहे हैं और मंगल तो पूर्व शरीर में ही कहा था विघ्न ध्वंस तो वहीं हुआ वह था स्वजन्य विघ्न ध्वंस गया और कार्य हो गया समाप्ति उसको किस समझ से रख रहे हैं स्वजनक विघ्न ध्वंस उत्पत्ति अवच्छेद से रख रहे हैं ये हो गया प्रथम कल्प आगे द्वितीय कल्प में अधिकरण किसको बना रहे हैं शरीर कौन सा शरीर को यह शरीर को तभी उसके लिए दे दिया था समाप्तिम प्रति समाप्तिम प्रति समाप्ति के लिए संबंध नहीं दिया खाली कह दिया था अवच्छेद अभी आगे दे दिया समाप्तिम प्रति समाप्ति हो गया कार्य कारण हो गया मंगल जन्य विघ्न ध्वंस अवच्छेद संबंध है ना स्व पद से मंगल मंगल जन्य विघ्न ध्वंस ये विघ्न ध्वंस कहाँ रहेगा आत्मा में स्वजन्य हाँ द्वितीय कल्प में स्वजन्य विघ्न ध्वंस अवच्छेद विघ्न ध्वंस आत्मा में रहा अभी समाप्ति कौन सा शरीर में हो रहा है इस शरीर में ये जो विघ्न ध्वंस हुआ था पूर्व शरीर में पूर्व शरीर में उत्पत्ति हुआ था विघ्न ध्वंस वो विघ्न ध्वंस अभी आत्मा में है नहीं है वो कब तक रहेगा विघ्न ध्वंस कब तक रहेगा कब तक रहेगा ध्वंस कब तक रहेगा एक मत में तो अर्थात रहेगा जो पूर्वक जन्म में विघ्न ध्वंस उत्पन्न हुआ था वो अभी है नहीं है तो ये जो अभी आत्मा में विघ्न ध्वंस हुआ तो ये विघ्न ध्वंस आत्मा में है आत्मा तो व्यापक है किंतु तो समाप्ति तो ये शरीरावच्छिन्न में हो रहा है इसलिए विघ्न ध्वंस के भी इसी शरीरावच्छिन्न में आना पड़ेगा अर्थात यह जन्म में जो शरीर है इसी शरीर आवच्छिन्न में ये विघ्न ध्वंस कभी रहना पड़ेगा उत्पत्ति हुआ था पूर्व शरीर में इसलिए पूर्व शरीर का बात जब था वहां विघ्न ध्वंस उत्पत्ति अवच्छेद यहाँ उत्पत्ति अवच्छेदकता नहीं करे खाली अवच्छेदकता संबंध आत्मा में है नहीं ये विघ्न ध्वंस है उसका अवच्छेद ये शरीर होगा उत्पत्ति का अवच्छेद को वो शरीर था वो शरीर जब था तब भी विघ्न ध्वंस था नहीं था था? तो ये शरीर भी विघ्न ध्वंस का अवच्छेद को हो रहा है तो इसलिए पूर्व शरीर ये शरीर में अलग दिखाने के लिए पूर्व शरीर को उत्पत्ति अवच्छेद को कह दिया इसको खाली अवच्छेद को कहते हैं क्यूँकी आत्मा में विघ्न ध्वंस तो हमेशा रहेगा और ये शरीर उसका अवच्छेद हो जाएगा स्वजन्य विघ्न ध्वंस अवच्छेद कौन हुआ शरीर हुआ तो स्वजन्य विघ्न ध्वंस अवच्छेद का तो शरीर में क्या आ जाएगा ये संबंध से कौन रहता है स्वजन्य स्वपद से मंगल तो मंगल जन्य विघ्न ध्वंस अवच्छेदकता संबंध है ना मंगल तो हेतु ये संबंध से मंगलों को रख रहे हैं तो मंगल हो गया कारण तो अर्थात ये हो गया कारण था संबंध और समाप्ति भी यहाँ रहेगा तो समाप्ति के लिए क्या संबंध कह दिए थे अवच्छेदकता संबंध ऐसे कह देते अवच्छेद को तो अवच्छेदकता शरीर में रहेगा इस शरीर में तो ये अवच्छेद किसका अवच्छेद होगा तो कहेंगे ये शरीर अवच्छेद को होता है किसी एक चीज का जो कि आत्मा में रहता है अभी समाप्ति का अर्थ हो गया चरम ध्वंस उसका प्रतियोगी कौन हो जाएगा चरम वर्ण तद तो अनुकूल कृति कहा रहेगा आत्मा में तो स्व प्रतियोगी चरम वर्ण अनुकूल कृति रहेगा आत्मा में तो ये ये हो गया मतलब स्व पद से किसको ले रहे अभी समाप्ति तो ना, ना द्वितीय कल्प में द्वितीय कल्प में हम कार्यता अवच्छेद का संबंध निकाल रहे हैं वो तृतीय में भी लिया जाएगा द्वितीय में मंगल से तो हम रख दिए मतलब मंगल मंगल को रख दिए स्वजन्य विघ्न ध्वंस है ना मंगलों को तो रख दिए अभी समाप्ति को भी रखना होगा ना समाप्ति के लिए कह दिए थे अवच्छेदकता संबंध वो तो किसका अवच्छेद है खाली कह देंगे अवच्छेदकता संबंध अब कहना पड़ेगा ना किसका अवच्छेद कहे और मंगल रहे गया समाप्ति को भी तो रहना पड़ेगा ना द्वितीय कल्प में कारण मंगल को रख दिए संबंध हो गया स्व विघ्न ध्वंस अवच्छेद हो गया कार्यों को किस संबंध से रखा है अवच्छेद क्या वृक्ष का अवच्छेद है ये जो अवच्छेदकता संबंध हो तो किसी है कि अवच्छे का किसका अवच्छेद का कहना पड़ेगा ना भाई हमने कहा था मना नहीं कर रहा है अवच्छेदकता संबंध है ना ये समाप्ति भी रहेगा द्वितीय कल्प में यह जन्म शरीर में ये जो अवच्छेदकता है ये इसमें एक अवच्छेद आ रहा है ये अवच्छेद को किसका अवच्छेदक ये विचार कर रहे है अवच्छेदकता संबंध है ना कहीं रुक जाएगा गाड़ी ठीक है देखिये द्वितीय कल्प में जो कार्य समाप्ति को हम संबंध से रख रहे हैं वो समाप्ति हो गया चरम वर्ण ध्वंस चरम वर्ण ध्वंस का प्रतियोगी कौन हो गया चरम वर्ण तद तो अनुकूल कृति कहाँ रहेगा आत्मा में तो स्व प्रतियोगी चरम वर्ण अनुकूल कृति जो आत्मा में रहा उसका अवच्छेद कौन बनेगा शरीर बनेगा तो समाप्ति कौन सा शरीर में हो रहा है शरीर तो इसलिए स्व प्रतियोगी चरम वर्ण अनुकूल कृति अवच्छेद कहाँ आएगा यह शरीर में आएगा यही हो गया कार्यता अवच्छेद का संबंध जो अवच्छेदकता लिखे हैं ये पूरा हो गया ये यहाँ दिया नहीं है रामरुद्री में खाली अवच्छेदकता दे दिया तो ये अवच्छेदकता किस चीज का अवच्छेदकता ये स्पष्ट कर रहे हैं ये जो जहाँ ग लिखे थे न स्व प्रतियोगी चरम वर्ण अनुकूल कृतिमत्व संबंध न समाप्ति समाप्ति ये समझ से रहता है जहाँ गौ लिखते हैं सी लिखते हैं ना तो वही हो गया स्व प्रतियोगी चरम वर्ण अनुकूल कृतिमत्व संबंध न समाप्ति रहता है तो समाप्ति ये समझ से आत्मा में रहेगा और हम इसको देह में ले जाएंगे तो और आत्मा में रहने वाला पदार्थ करेगा अवच्छता को तो जोड़ देंगे क्योंकि आत्मा में जो रहेगा उसका अवच्छेद हो जाएगा यह शरीर तो इसलिए हो गया स्व प्रतियोगी चरम वर्ण अनुकूल कृति महत्व हम लोग का दिया है आप लोग का खाली कृति दिया होगा न ना, ना। कृति महत्व दिया है अच्छा कृति महत्व संबंध है ना अभी समाप्ति भी रह जाएगा यह शरीर में स्पष्ट हुआ समझिए स्वपद से किसको ले रहे हैं स्वजन्य विघ्न ध्वंस तो स्व पद से मंगल को लेंगे तो समाप्ति को कैसे रख देंगे जी ऐसा मंगल ही रहेगा आप कुछ अगर लिख लिया विपरीत है तो उसको सुधार कर लेना है स्व से मंगल को ले रहे हैं ना असमाप्ति को कैसे रखेंगे इस सब मतलब ये सम्बन्ध से मंगल रहेगा मंगल अर्थात रहे कारण रहेगा कार्यो को भी समाप्ति को भी रखना पड़ेगा उसके लिए हम कहा था अवच्छेदकता संबंध उसका स्पष्ट कर दिया अभी अवच्छेदकता संबंध ये होगा अच्छा ये हो गया द्वितीय कोटि का ये कार्य कारण संबंध हुआ और तृतीय कोटि में आत्मा में रखेंगे दोनों को तो आत्मा में मंगलों को किस संबंध से रखेंगे अभी हम लोग चार विचार हो गया मंगल किस समय से आत्मा में रहता है सौजन्य आप लोगों का खाली उतना दिया है सौजन्य विघ्न ध्वंस संबंध दिन करी में दिया है ना स्वजन्य विघ्न ध्वस संबंध है न हम लोग का देजन्य विघ्न ध्वंस बत्व संबंध है न स्व पद से किसको ले रहे हैं मंगल को स्वजन्य विघ्न ध्वंस कहाँ रहेगा तो ये संबंध से स्व so, मंगल आकर के आत्मा में रह जाएगा ये हो गया अभी समाप्ति को भी रखना होगा तो समाप्ति हो गया चरम वर्ण ध्वंस तो स्व प्रतियोगी कौन हो जाएगा चरम स्व प्रतियोगी चरम वर्ण अनुकूल कृतिमत्व रहेगा आत्मा में रह गया तो तृतीय पक्ष में ये दोनों संबंध से मंगल और समाप्ति रह गए ये तीन प्रकार के संबंध ये दे रहे हैं कैसे प्राचीन लोग दे रहे हैं? ये तृतीय पक्ष स्पष्ट हुआ में समाप्ति समाप्ति आत्मा में किस समस्या रहेगा स्व प्रतियोगी चरम वर्ण अनुकूल द्वितीय कल्प में वही कल्प समाप्ति चाहे प्रथम कल्प द्वितीय कल्प तो द्वितीय कल्प में ठीक है तो स्व प्रतियोगी चरम वर्ण अनुकूल कृतिमत्व ये कहाँ रहेगा आत्मा में स्व स्व से समाप्ति समाप्ति प्रतियोगी चरम वर्ण चरम वर्ण अनुकूल कृतिमत्व आत्मा में रहेगा आत्मा में जो ये रहा इसका अवच्छेद को हो जाएगा यह शरीर समाप्ति शरीर में हो रहे ये तो आत्मा में नहीं रख रहे हम यह शरीर में शरीर में समाप्ति स्व प्रतियोगी चरम वर्ण अनुकूल कृतिमत्व अवच्छेदकता सम्बन्ध से द्वितीय कल्प में और तृतीय कल्प में किस संबंध से रहेगा समाप्ति तृतीय कल्प में तृतीय कल्प में समाप्ति कृति महत्व संबंध कहाँ रख रहे हैं आत्मा, आत्मा में है। द्वितीय कल्प में कहा रखेंगे यह शरीर में इसलिए आत्मा से यह शरीर जाने के लिए आपको और एक अवच्छेदक लगाना पड़ेगा क्योंकि आत्मा तो व्यापक है इसलिए वहां स्व प्रतियोगी चरम वर्ण अनुकूल और कृति मत्व अवच्छेदकता लगा दिए तब तो वो शरीर में आ गया खाली कृत्रिमत्व तो कह देंगे तो आत्मा में आ गया अब तो लगा देने से और शरीर में आ गया तो द्वितीय कल्प में हम यह शरीर में रख रहे हैं तृतीय कल्प में आत्मा में रख रहे हैं इसलिए तृतीय कल्प में अब अवच्छेदकता तो आवश्यक नहीं है ये तीन प्रकार की संबंध से कार्य कारण भाव प्राचीन लोग दिखा रहे हैं तो इसको देखिये आज तो जाम हो गया तो ये मूल में ऐसे पंक्ति है ठीक है जल्दी पूरा कर देना विचार नहीं है संस्कार बने और धीरे धीरे विषय स्पष्ट हो ओ शंकर शंकराचार्य केशव बाधराय सूत्रवास्य कृत वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मे की मूर्ति